तत्व बने होता है वास्तविक पदार्थ आत्मा इस शरीर में आत्मा का अलग करके ज्ञान कैसे हो इसके लिए प्रकरण बनाया तत्व तो लोग यहाँ दो तत्व तो मिलते हैं तो एक जड़ तत्व तो है एक चेतन तत्व शरीर में पूरा होने पर दो तत्व पाया जाता है आत्मा चेतन है ताकि फूल शरीर है सूक्ष्म शरीर तो है सब जड़ तक कारण शरीर पूर्ण शरीर को तो जो हड्डी मांस का पुस्ता जो दिखाई पड़ता है सूक्ष्म शरीर उसने पांच ज्ञान दिया पांच कर्म दिया विश्लेषण करके फूल शरीर आदि जो फूल है तो कारण है इसमें से अपने को अलग करना है साक्षी भाव में ऐसे कर सकने पर वो जीवन उत्तर रखता नहीं जाता है काल में बेहतर कभी जाता है मृत्यु होती उसको लेकर के प्रसन्न कर रहा तो आत्मा तीनों कालों में जो ठीक है बोझ भविष्य वर्तमान कभी भी अभाव नहीं होता है उसको आत्मा कहते हैं काफी शरीर आदि कभी कभी हैं कभी नहीं आत्मा। थूल शरीर कैसे बनता है सूक्ष्म शरीर कैसे बनते हैं प्रसन्न हो गया था वैसे सूक्ष्म शरीर में पांच ज्ञान ज्ञानेन्द्रिया हैं चक्षु स्त्रोत्र धान रसना स्व पांच है जो कि अपृत अवस्था के जो पंचभूत होते हैं माना सूक्ष्म अवस्था में जो तनवागरा कहते हैं सूक्ष्म भूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनमें तीन तीन गुण, जल गुण। तो वो है सर तत्गुण रघुगुण तमु आकाश भी तीन वायु के भी तीन गुण देव जो सतोगुण अंश है आकाश का जो सतोगुण अंश है उससे स्रोत बना हुआ है सर्वत्र मिले वायु का जो सतो गुण अंश है वो सब बने हुआ है वो भी मूल्य बन हुआ है में आये ने अभिभूतपूर्व अवस्था में है सूक्ष्म अवस्था में भूत आए सुश आकाश के क्षत बनते हैं स्रोत और वायु के क्षतो अंश से स्व आने। आने, और तेज के सत्व अंश से चक्षु और जल के सत्व अंश से विभा और पृथ्वी के सत्व अंश से धान सात बन जाती है अब रह गए रजो अंश और तवोश रजो अच्छा तो सत्व अंश जब व्यस्ती रूप में तो एक एक भूतों से एक एक इंद्रियां बनती है और जब मिल करके पांचों के पृथ्वी जल वेप वायु आकाश पांचों के शतो अंश मिलकर के अंत करने जो मन का अहंकार है शतो अंशित इसी प्रकार रजो अंश से कर्मेन्द्रिया बनती है आकाश के रजो अंश के बाणी गंग और वायु के रज अंश से पानी हाथ बनता और तेज के और तेज के अंश से रस के जल के अंश से पृथ्वी के अंश से बनता कर्मी बने और मिले हुए पांचों रजो अंश से प्राण बने अब रह गया कमो अंश पांचों भूतों के जो कमो अंश है उसको पंजीकृत कर देते मिला देते उनको पांचों में पांचों मिलाते आकाश में भी पृथ्वी अंश जल अंश तेज अंसर वायु अंश पाया जाता है पृथ्वी में भी आकाश अंश वायु अंश तेज अंसर जल पाया जाता है मिलाते हैं तो मिलाने की प्रक्रिया क्या है प्रत्येक भूत जो तमो अंश में रहे हुए हैं तत्व अंश रजो अंश से लिए सूक्ष्म शरीर बन गया है तमो अंश जो भूतों का सुख सूक्ष्म अवस्था में है उसको मिला देते मिलाने में क्या करते हैं प्रत्येक भूतों को आरा, आरा कर देना पड़ेगा। आकार दो टुकड़ा विचार से करना है तेज के भी दो अंश बना देना दो टुकड़ा करना दो तो भाग वायु का भी दो भाग जल का भी दो भाग तृत का भी दो भाग उसमें से एक एक भाग को तो ज्यो कर त्यो रहने जाए और दूसरा जो भाग होगा उसमें चार चार टुकड़ा कर जाए तो एक, एक अंस अपने में छोड़कर करके चार पूजों को अन्ने में डाले जैसे पृथ्वी का आरा भाग अपने पास आरा भाग का चार पूजा करके जल में तेज में वायु में आकाश में दिला दिया वैसे तो जल के भी चार आरा भाग अपने पास आरा भाग को मिला दिया पृथ्वी वायु तेज आकाश इस तरह से ये पंचीकृत बन जाते तो पांचों में पांचों हो जाते आधा अंश अपना होता है इनका आधा अंश चार मिलकर के होता है इसलिए पृथ्वी में पृथ्वी अंश ज्यादा होने के कारण पृथ्वी व्यवहार होता है जल भी है तेज भी है सिर्फ वो चार बच्चा एक होता है और आधा भाग अपना होता है तो उसको लेकर के पृथ्वी जल तेजवायु तो आकाश के व्यवहार होता है जो कार्य रूप में आता ये पंचीकृत होकर के सूक्ष्म भूतों का पांच पांच वैसे ही बनाया गया जो शहरी रूप में आ रहे यहाँ तक चर्चा हो गई तो आगे चर्चा चलनी है चलना ननु साहंकार निरहंकार सर्वज्ञ सत्वमसी महावाक्याथम अवेद बुद्धि माता धर्मात्मा तत्वादार जीव ईश्वर की एकता है इस जीव उस भगवान परमात्मा को चिन्ह नहीं है सप्तम से आदि महावाक्य इसके लिए मिलते हैं जीव ईश्वर की एकता को बताते हैं सप्तम अहम ब्रह्मा स्थित अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसे चारों चारोंगो में महावाक्य पाए जाते हैं फिर महावाक्यों के आधार पर ये जीव ब्रह्म ही है ऐसा तो निश्चय होता है जीव ब्रह्म में भेद सिद्ध नहीं होता सिर्फ शंका तो होती है ये जीव जो होता है अहंकार के सहित होता है अहंकार अहंकार के सहित होता है जीव। और किंचित अल्प क्या होता है किंचित क्या होता है जीव ईश्वर सर्वज्ञ है जीव अल्पज्ञ है अल्पज्ञ अल्पज्ञित अल्पज्ञ से अल्पज्ञ है जीव और परमात्मा निरहंकार होता है जीव सहंकार है अहंकार के सहित है और परमात्मा तो होता है निरहंकार अहंकार रहित और ये क्या है तो परमात्मा सर्वज्ञ होता है सर्वज्ञ से सर्वज्ञ माना यह अहंकार सहित है वो अहंकार रहित है परमात्मा और ये किंचित है अल्पज्ञ है और सर्वज्ञ है इन दोनों का ऐक्य कैसे होगा एकता कैसे हो सकती है। सप्तमसी वाक्य के द्वारा यह शंका है तत्वमसी महावाक्यात सप्तमसी ऐसे महावाक्य के द्वारा तुम वही हो करके तत्वसी जाता है इस वाक्य से कथम अभेद बुद्धि क्या है इन दोनों की जीव और ईश्वर की अभेद कैसे सिद्ध क्यों यह अल्पज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ है अहंकार से युक्त है वो अहंकार रहित है सप्तमश्री महाभारत के द्वारा इन दोनों की एकता कैसे सिद्धि होगी क्यों विरुद्ध धर्म का प्रत्याशा विरुद्ध धर्म से युक्त है यहाँ अल्पज्ञ धर्म है तो वहां सर्वज्ञत्व धर्म और यहां अहंकार विशिष्ट धर्म तो वहाँ निरहंकार विशिष्ट धर्म तो इन दोनों विरुद्ध धर्म से आक्रांत होने थे ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है विरुद्ध धर्म है सिर्फ दोनों का सप्तम श्री के द्वारा कैसे एकता सिद्ध होगी ये शंका ऐसी शंका होने पर सिद्धांत कहते हैं न अरे बाबा विरुद्ध धर्म दिखा है उपाधि के कारण किसकी भी उपाधि को हटाओ उसकी भी उपाधि को हटाओ जीव के उपाधि अंतकरण आदि है और ईश्वर की उपाधि माया है तो ये दोनों उपाधि को हटाओ विचार से तो चैतन्य रूप से रुकते हो जाता है चिंता करना चाहता है मानव देखो स्वम पर्द का दो अर्थ होता है तत्व असीब होते हैं तत्व असीम तवम जो जीव को उद्देश्य करके बोला जाता है इसका दो अर्थ होता हो है. तो है एक बात्यार्थ और एक लक्ष्यार्थ दो होता है उससे ईश्वर पर्द का भी दो अर्थ होता है एक बात्यार्थ और एक लक्ष्यार्थ बाच्यार्थ में एकता होनी संभव नहीं होती लक्ष्यार्थ में एकता होंगी ये बताते फूल सूक्ष्म शरीराभिमानी धूम बद वात्या जो त्वम तत्व नसी में आया हुआ जो त्वम शब्द है उसके जो बाच्यार्थ होता है फूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाला मैं जाता हूँ मैं देखता हूँ मैं भूखा हूँ मैं च्यासा हूँ मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ मैं ज्ञानी हूँ इत्यादि जो बोलता है ना शरीर अथवा इंद्रियों में एकता करके बोलता है ये तोम पद का होता है उस तो उसकाल में जीव उपाधि विशिष्ट अवस्था में है बाच्यार्थ है फूल और सूक्ष्म शरीर फूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के जो अभिमानी है जैसे मैं मनुष्य हूँ करके बोल रहा है फूल शरीर का अभिमान करता हूँ ये ट्रोम पद का लक्ष्यार्थ नहीं है ये बात कभी मैं देखता हूँ सुनता हूँ बोलता है जो सूक्ष्म शरीर का अभिमानी बनता है वो सूक्ष्म शरीर में अभिमान करता है वो तुम पद का लक्ष्यार्थ नहीं है ये वाक्य फूल सूक्ष्मिमानी तोमपद वाक्यर्थ ये तोम पद का वाक्यस्त्र नशीन में आया हुआ तोम पद का वाक्यस्त होता है फूल शरीर में अभिमान करने वाला अथवा सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाला सूक्ष्म शरीर में सत्र तत्व अथवा उन्नीस तत्व हो जाते हैं सात ज्ञान दुनिया पांच कर्म दुनिया पांच प्राण मन बुद्धि चित्त, अहंकार ऐसा करेंगे उन्नीस तत्व हो जाता है कभी कभी चित्त अहंकार को छोड़ देते हैं, मन बुद्धि को देते हैं, तो सत्र तत्व होता है सूक्ष्म करेंगे इसमें प्रतिदिन अहम हम होता है मैं देखता हूँ आंख में अभिमान हो गया आंख विशिष्ट अवस्था है जीवन और मैं सुनता हूँ तो कान में एकता कर जाता है सूक्ष्म शरीर में अभिमान करता है और तो, मैं छोटा हूँ कहता है तो तुरुम्रे में एकता करता है व्यवहार होता है कुंभद का बातचीत में आता है और मैं सूखता हूँ कहता है तो ध्यान में एकता करता है मैं रसास्वादन करता हूँ बोलता है उस काल में जुह में एकता करता में एकता करता है इसी प्रकार मैं भूखा हूँ प्यासा हूं बोलता है तो प्राण में एकता करता है प्राण में अभिमान करके बोलता है मैं भूखा हूँ यानी ये चेतना आत्मा प्राण नहीं है तो जो प्राण एकता करके बोलता है तो वो तोमवर का वाक्यार्थ बनता है लक्ष्यार्थ नहीं किसी प्रकार मैं सुखी हूँ दुखी हूँ ऐसा अभिमान करता है मन में एकता करता है वाक्यार्थ है अभिमान करता है मन में हूँ और तो मैं ज्ञानी हूँ ऐसा बोलता है उस काल में बुद्धि में एकता और मैं मनुष्य हूं ब्राह्मण हूं पुरुष हूँ ऐसा विमान करता है तो फूल शरीर में अभिमान करके बोलता है ये है तोमपद का का अव ऐसा तो ये वाक्यार्थ में एकता नहीं होनी है हमारे शरीर विशिष्ट यहाँ पर आत्मा को लेना वहां भी माया विशिष्ट ईश्वर को लेना ऐसी स्थिति में ये दोनों एक नहीं होते वाक्यार्थ में एक नहीं माना और ये जो जीवात्मा है बात्यार्थ अवस्था में तो शरीर को लेकर के बोला जाता और लक्ष्यार्थ क्या होता है इस जीव का कहते उपाधि निर्मुक्तम समाधि तथा संपन्नम सुखम चैतन्यम कम तो पद लक्ष्यार्था देखो यही जो जीव बोलते हैं ना लक्ष्यार्थ इसका क्या है कहते उपाधि से दिन मुक्त करो शरीर से अलग करो इस शरीर से अलग करो सूक्ष्म शरीर से भी अलग करो उपाधि से रहित अवस्था इसकी जो है वो तो सोमवर का वास्तव लक्ष्यार्थ होता है चेतन उपाधि विपाधि इसके ठूल रूप दो शरीर ये दोनों शरीरों से रहित समाधि दशा संपन्न जैसे समाधि दशा में समाधि काल में जो इसके स्वरूप अनुभूति होती है कोई मनुष्यादि आकार से नहीं होगी समाधि काल चेतन रूप में इसकी अनुभूति होती है समाधि दशा दशा में काल समाधि काल में सम्पन्न जो तत्व है वो तुम करता लक्ष्यार्थ होता है वहां वो मनुष्य रूप से नहीं भाजता समाधि अवस्था में इंद्रिय रूप से नहीं भाजता प्राण रूप से नहीं भाजता मन बुद्धि रूप से भी नहीं भाजता उपाधिमुक्तम उपाधि से रहित इसके उपाधि फूल शरीर सूक्ष्म शरीर रह, इससे रहित कहते वो अवस्था मैं रहित अवस्था में अनुभूति कम होगी शरीर को छोड़ करके केवल चेतन का ज्ञान कब होगा क्या क्या समाधि दशा संपन्नम समाधि काल में जो प्राप्त होता है इसका शुरू वो तो लक्ष्यार्थ है चेतन ही चेतन प्राप्त होगा उस काल में तो शुद्धम जो शुद्ध है अभी तो अशुद्ध अवस्था में है शरीर आदि विशिष्ट होकर जो अनुभूति होती है तो समाधि दशा संपन्नम शुद्धम चैतर्णम चुप्प चैपन्न है वो कौन पर का लक्ष्यार्थ है ऐसी स्थिति मैंने ये क्रम पद का शुद्धि करने के बाद एक चेतन तत्व ही पाया जाता है यहाँ और उधर देखते हैं परमात्मा जो ईश्वर है जो माया विशिष्ट अवस्था है ना उस काल में ईश्वर कहते हैं उसको विचार से माया को जब हटाएंगे तो वहाँ भी शुद्ध चेतन ही पाया जाएगा तो चेतन में भेद नहीं होगा एक होगा एक है, है। एवं सर्वज्ञत् विशिष्ट ईश्वर ईश्वर जो बोलते है ना सर्वज्ञ है सर्वशक्ति संपन्न है इत्यादि धर्म से विशिष्ट अवस्था जो ईश्वर में देखते हैं अरे भगवान जगत की तुष्टि करता है लय करता है स्थिति करता है वो है सर्वज्ञं आदि विशिष्ट अवस्था माया विशिष्ट अवस्था है शक्ति विशिष्ट अवस्था इस तरह वो होता है तत्पद का वाच्यार्थ होता है तत्वमसी जो महावाच्य में आया हुआ तत्पद का बाच्य अर्थ होगा ईश्वर ईश्वर माने क्या सर्वज्ञात सर्वज्ञं आदि से विशिष्ट है तो सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है इत्यादि तथा होता है और वहाँ भी जो सर्वज्ञत्वादि धर्म जो आता है इसमें माया से युक्त होने का माया विशिष्ट अवस्था है उपाधि शून्यम वहाँ भी उपाधि से रहित करो उपाधि वहाँ माया सर्वज्ञत्वादि धर्म आया उसको अलग करो शुद्ध तो शुद्ध तो चैतन्युप्त चैतन में रखा वहां भी वो होता है तत्पर का लक्ष्यार्थ जो तो तत्व अशी ऐसा जो पा महाभारंप का लक्ष्यार्थ हो गया शुद्ध चेतने आदमी शरीर आदि से पृथक करके देगा कहा मिलता है समाधि काल में शरीर आदि विशिष्ट भान नहीं होता इसका केवल चेतन का ही भान होता है ऐसे जो चेतन अवस्था में इसको रखना शरीर आदि से अलग करके रखना और ईश्वर में भी माया आदि से अलग कर देना वो चेतन वो भी चेतन ये भी चेतन चेतन में ढेर जैसे एक आकाश था एक जगह घर बना दिया एक जगह घट बना दिया आकाश पहले से मौजूद था एक ही आकाश था घर बनाना माने दीवार लगा रहे दीवार लगाने पर दीवार के घेरे में जो तो पड़ा उसको बोलने लगता है। अब आकाश का विशेष हो गया बातिया से हो गया आकाश का मठाकाश एक तरफ घट बना हुआ है तो घड़ के घेरे में जो पड़ा हुआ उसको है उसको घटाकाश कर दो हट एक मकान और घट बनने के पहले एक ही आकाश था वो जब दो तत्व बन गए इधर एक मकान बना एक घट बना आकाश का अलग अलग नाम हो गया एक मठाकाश और घटाकाश कर नाम हुआ किन्तु इस मकान को भी ढा तोड़ दें घट को भी तोड़ दे अब वो जो लक्ष्यार्थ आकाश का होगा एक ही आकाश की अवस्था उपाधि विशिष्ट अवस्था थी दो मठाकाशाकाश तोड़ते थे किन्तु उपाधि को हटा दिया मत को तो हटा दिया घट को हटा दिया तो आकाश एक ही हो सकता भिन्न नहीं हो सकता वैसे यहां भी ये जो पूल शरीर सूक्ष्म शरीर के घेरे में जो पड़ा हुआ अच्छेतन है उसको जीव कहा सोमपद का जो बात्यार्थ जीव होता जीव बोला उस काल में ये शरीर में अजगान करके चलता है मैं मनुष्य हूँ जो तो बात्यार्थ अवस्था है जीव इसको शरीर से जब अलग करते हैं अलग करना विचार से जब अलग करेंगे समाधि काल में जो अनुभूति होती है जिस चेतन की वो चेतन शरीर विशिष्ट नहीं रहता शरीर से अतिरिक्त तो होकर के पाया जाता है उसको कहते हैं सोमपद का लक्ष्यार्थ शुद्ध चेतन होता है इसी प्रकार सर्वज्ञत्व आदि धर्म विशिष्ट अवस्था में ईश्वर कहते हो गए तत्पर का लाख है उससे रहित करके जिस चेतन होता है वो तत्पर का लक्ष्यार्थ होता है दोनों में अवैध होता है एक ही होता तो महाभारती के द्वारा एकत्व सिद्ध होता है एवं इसी प्रकार जीवे यो चैतन्य रूपेण अभेदे बाल का भाव एक जीव और ईश्वर दोनों में चेतन रूप से अवेध करना भुच्चे। चेतन रूप से इसमें कोई बाधक नहीं मिलता हाँ। शरीर विशिष्ट अवस्था बनाए रखना और उधर भी सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट अवस्था बनाए रखना इसका हाल में तो एकदा संभव नहीं है किन्तु शुद्ध करना यहाँ शरीर आदि से इसको हटाना विचार से अलग करना और वहां भी सर्वज्ञत्व धर्म से अलग करना दोनों में उपाधि हटाने पर एक ही चेतन होता है यही सत्व मसी आदि महावाक्य एकता का है इसमें कोई बाधा नहीं मिलेगा एवं चेदांत वाक्य ही सद्गुरु उपदेशे न सर्वेश् अभी भूतेष् युद्धि उत्पन्ना जे जीवन मुक्ता कदम ये जीवन मुक्त कौन होते हैं कहते जो अवस्था तो में चले गए वेदांत वाक्यों के द्वारा ही एकत्र एक तो ज्ञान होगा जीवात्मा परमात्मा वेदांत वाक्य है महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्मा प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसे ऐसे महावाक्य है वेदांत वाक्यों के द्वारा और सदगुरु उपदेश सदगुरु के उपदेश के द्वारा तो वेदांत वाक्य के अनुरूप जो उपदेश है गुरु के उन दोनों के सहारे से सर्वेश अभिभूत सभी प्राणियों में प्राणी मात्र में ऐसा ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न जिनकी ब्रह्म बुद्धि एक ही ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हो गई मानी ब्रह्म से भिन्न कोई नहीं है ऋषुकृति हो गई निश्चय हो गया से जीवन मुक्त ऐसे उनको जीवन मुक्त पुरुष कहते जो सर्वत्र एक ही आत्म तत्व का दर्शन करते हैं उनको जीवन मुक्त कहते वेद बुद्धि समाप्त हो गई एकत्र बुद्धि में पहुंच गए सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि करते हैं तो जीवन मुक्त अब प्रश्न उठता है नानो जीवन मुक्ता हा, मुक्ता मुक्त जीवन मुक्त कौन है ये प्रश्न उठेगा मैं जीते जी मुक्त वो जीवन मुक्त कर दे अभी शरीर नहीं छोड़ा है किन्तु ब्रह्माकार वृत्ति बन गई सभी भूतों में एक अखंड ब्रह्म भाषने लगा जिसकी बुद्धि में उसको तो जीवन मुक्त बोलते हैं तो जीवन मुक्त कहा ये प्रश्न हुआ मानो जीवन मुक्त कह जीवन मुक्त कौन है ये प्रश्न हुआ तो कहते हैं कद यदा देहो हम ऐसे या निश्चय हो रहा मैं एक शरीर हूं मनुष्य हूं देहो हम पुरुषो हम मैं एक पुरुष जाति का हूँ ऐसा वेद बुद्धि निश्चय अभी वर्तमान में मैं शरीर हूँ मानव शरीर हूँ पुरुष हूँ ब्राह्मणों हम उसमें भी मैं ब्राह्मण जाति का हूँ मान देहा तो चौरासी लाख योन में होते हैं परिछिन्न कर देता है मैं पुरुष हूं करके स्त्री में हूँ ऐसा परिचिन्न कर रहा निश्चय है उसमें भी मैं पुरुष में भी मैं ब्राह्मण जाति का हूँ ऐसा अभिमान अथवा शूत्रो हम मैं शुत्र जाति का हूँ ऐसा जो बुद्धि दृढ़ निश्चय है जय मैं एक पुरुष हूँ उसमें भी ब्राह्मण जाति का हूँ अथवा ब्रह्मचारी हूँ या गृहस्थ हो प्राणप्रस्थ हो अथवा सन्यासी हो ऐसा जो अभिमान हो रहा है ये शरीर को लेकर के जैसे दृढ़ अभिमान है तो शरीर को हटाएंगे तो ये कोई आत्मा ना पुरुष होगा ना ब्राह्मण होगा ना ब्रह्मचारी आदि होगा आत्मा ये शरीर को लेकर है यथा देहो हम ऐसी बुद्धि दृढ़ बुद्धि है कोई भी बोले तुम शरीर नहीं हो इस काल में मानने को तैयार होंगे शरीर हूं उसमें भी मैं ब्राह्मण हूं निश्चय है और शूद्र हूं अथवा क्षत्रिय हूं इत्यादि दृढ़ निश्चय मैं ऐसा हूं ऐसा मजबूत निश्चय है दृढ़ निश्चय है जिस प्रकार देह में आत्मबुद्धि हो रही है दृढ़ निश्चय है इसी प्रकार जीवन मुक्त होना हो तो आत्मा में आत्मबुद्धि दृढ़ निश्चय होना चाहिए शरीर में आत्मा में। तथा उसी प्रकार ब्राह्मण न शूद्र न पुरुष मैं ब्राह्मण नहीं हूँ मैं शूद्र नहीं हूँ पुरुष नहीं हूँ किन्तु असंग सच्चिदारंग स्वरूप है मैं तो असंग हूँ सच्चिदारंग स्वरूप हूँ प्रकाश रूप हूँ प्रकाश रूप है सर्वांतरयामी सबके भीतर में रहने वाला और हूँ अच्छिकाशरूप चेतन आकाश रूप चिदाकाश मानी चेतन का स्वरूप हो, क्यूँकी दृढ़ निश्चय रूप हो दृढ़ निश्चय स्वरूप अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन होता ऐसा दृढ़ निश्चय बना हुआ जिसको ऐसे अपरोक्ष ज्ञान वाले भी जीवन होता जैसे अभी वर्तमान काल में शरीर में अहम हो रहा है मैं मनुष्य हूँ तुम मनुष्य नैव कहने पर भी नहीं मानेगा मैं मनुष्य हूँ ऐसे ये तो जोबद्ध अवस्था है तो जीवन मुक्त अवस्था नहीं है तो so, मैं शरीर नहीं हूं इंद्रिया नहीं हूं सच्चिदान असंग हूं सच्चिदानंद स्वरूप हूं प्रकाश स्वरूप हूं सबके भीतर में विद्यमान हूं सर्वांतरयामी चिदाकश स्वरूप हूं ऐसा जो अपरोक्ष ज्ञान होता है अपरोक्ष ज्ञान वाला जो व्यक्ति है उसको जीवन मुक्त करना यानी शरीर में रहते रहते शरीर से अपने को अलग कर लिया जिसने उसको तो जीवन मुक्त बोलते ब्रह्म ऐसी बुद्धि है मैं तो ब्रह्म ही हूं ऐसी बुद्धि जिसकी बनती है मनुष्य भाव को तो खो देता है जैसे बद्ध अवस्था में मैं एक मनुष्य हूं करके निश्चय करके बैठा हुआ होता है वैसे तो जीवन मुक्त अवस्था में मैं ब्रह्म हूँ ऐसी भावना में पहुंचता ब्रह्म मशन मैं तो ब्रह्म ही हूँ किति अपरोक्ष ज्ञान है ना ऐसा अपरोक्ष ज्ञान हो गया जैसे अभी एक अपरोक्ष ज्ञान है कि मैं एक मनुष्य इसको कोई हटा नहीं सकता क्योंकि ये गलत है मन, मैं मनुष्य हूं गा गलत है आत्मा मनुष्य नहीं होता किंतु हमने तारात्म कर दिया हमको पता ही नहीं लग रहा है कि शरीर से आत्मा अलग चीज है मालूम ही नहीं हो रहा एकता करनी अज्ञान से जितना निश्चय यहाँ है मैं मनुष्य हूं आने में वैसे ये मनुष्यपणा को बाध करके मैं शक्तिदानंद आत्मा हूँ ऐसा ब्रह्म हूँ ऐसा अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा निखिल कर्मबंध विमुक्त तो व्यक्ति को यही होना चाहिए जितने भी कर्मबंधन है इससे मुक्त हो जाना शरीर आदि शरीर को छोड़ देंगे यदि विचार से तो वह कर्म हो ही हो पाएगा आत्मा में तो संपूर्ण निखिल मान संपूर्ण कर्मबंधन से विनिमुक्त ये मुक्त हो जाए इसके लिए उपदेश है अब प्रश्न उठता है कि महाराज सारे कर्मों से कर्मबंधन से मुक्त होना बोला कर्म कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रश्न आएगा कर्म माने हम जो खाने पीने के लिए हम व्यवहार कर रहे कर्म नहीं क्योंकि तो जीवन यात्रा के लिए कर्म है कर्म माने वैदिक कर्म के यहाँ चलता हम शरीर से जो खेती करते हैं नौकरी करते हैं अमुख करते हैं ये तो शरीर यापन के लिए लौकिक कर्म ये कर्म नहीं वास्तव कर्म होता है वैदिक कर्म वो कितने प्रकार के प्रश्न हो रहा है कर्माणी गतिविधानी कर्म कितने प्रकार के हैं इतीके? ऐसा प्रश्न यदि उठे तो कहते हैं देखो कर्म क्या होगा आगामी संचित प्रार्भ वेदना त्रिविधानी कर्म तीन प्रकार के एक प्रारंभ कर्म एक आगामी कर्म आगे जो किया जाएगा आगामी कर्म एक संचित कर्म पहले करके रखा हुआ है सुभाष कर्म जो अनंत जन्मों में करके रखा हुआ है संचित कर्म का कर्म और एक आगामी कर्म भावी आगे जो कर्म होगा और एक जो भोगा जा रहा है ये प्रारब्ध कर्म कर्म तीन प्रकार ये उत्तर दे रहे हैं आगामी संचित प्रारंभ दे रहे हैं। तीन दे रहे कर्म का एक आगामी कर्म भविष्य में जो होगा और एक होता है संचित कर्म ढेर है आनंद धर्म के कर्म और एक प्रारंभ जो होगा जा रहा है ये त्रिविदाणी कर्माणु तीन प्रकार के कर्म हैं, त्रिविदाणी कर्मानी, संचित कर्म तीन प्रकार के हैं प्रारंभ संचित का ढेर था उनमें से एक कर्म को लेकर के भोगा जा रहा बाकी बागी पड़े हुए अनंत जीवन के जो कर्म है हमारे जितने भी शरीर पाए हम कर्म, कर्म करते रहे सुभाषुभ कर्म होता रहा उनमें से कोई एक प्रबल बना जिसको लेकर के हम चल पड़े ये तो शरीर भुला हुआ है भोग होगा वो है प्रारब्ध कर्म अभी भोगा जा रहा बाकी अभी जो चमा के रूप में पड़े हुए हैं अभी फल नहीं दे रहे हैं कालांतर में फल देंगे जैसे समय आएगा उसको कहते हैं संचित करते और ये आगे होने वाला कर्म है आगे भी कुछ कर्म होगा उसको कहते है? आगामी हैं आगामी कर्म तीन प्रकार के कर्म कहते हैं आगामी संचित प्रारब्ध करके कैसे पता लगे तो कहते हैं देखो अनंतरं अनंतरण लो आत्मा को तो पहचान लिया ज्ञान हो गया किसी व्यक्ति को मैं मनुष्य नहीं हूँ मैं कोई ब्राह्मण आदि वर्ग नहीं हूँ ऐसे बात में पहुंच गया विचार करते करते करते अपने को शरीर से अलग कर दिया तो उस काल में वो मनुष्यदि भाव में नहीं होता अभी तो शरीर आदि में चिपटा हुआ है अज्ञान के कारण तो ज्ञान उत्पन्न हो गया उसको मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं इस बुद्धि में पहुंचा हुआ है ज्ञान उत्पत्ति के अनंतर अभी जीवन मुक्ति अवस्था में है शरीर पाप नहीं हुआ है किन्तु ज्ञान हो गया उसका हाल में शरीर के द्वारा कोई न कोई कर्म होगा ज्ञान उत्पन्न होने के बाद उस ज्ञानी के शरीर से कोई कर्म होगा उसको कहते हैं आगामी कहा ज्ञानोत्पद के अन्तरम ज्ञानी देह कृतम ज्ञानी के शरीर से जो कर्म हो रहा है तो जैसे खान पान आ रही है दान भूक्षादन गंगा स्नान आदि पहले करता था तो संस्कार के पद पर ज्ञान के उत्तर काल में भी करेगा वो देवता के मंदिर में जाना स्नान करना आदि आदि कर्म करेगा ही कुछ कर्म तो उसे होगा जब तक शरीर पाप नहीं होगा कुछ न कुछ कर्म रहेगा तो ज्ञानी भी है प्रतम्ब कहा ज्ञानी के शरीर से किया ज्ञान उत्पत्ति के अनंतर उस ज्ञानी पुरुष के द्वारा किया हुआ जो पुण्य पाप रूप कर्म है कुछ कर्म पुण्य सुभाष कर्म कुछ होगा उससे उसको कहते हैं यदि जो कर्म ऐसा है तद आगामी अभिनियत है उसको आगामी कर्म कहते हैं माने ज्ञान के पश्चात जो उसके उस कर्म होगा ज्ञानी के शरीर में उसको कहते हैं आगामी कर्म आगे कहते हैं संचितम कर्म किम संचित कर्म क्या है फिर कब तो कहते हैं संचित कर्म ये है अनंत कोटि जन्म अनंत कोटि जन्म हमारे हो चुके हैं कई बार जिसका अंत नहीं संख्या में अंत नहीं लिया जाता कितने बार पैदा हुए किस किस शरीर में पैदा हुए अनाधिकाल से चल रहे हैं तो अनंत कोटि जो जन्मों में जन्मनाम बीजभूत अंशर अनंत कोटि आगे जन्म होना है इसको इतने संचित कर्मों का ढेर है आगे अनंत करोड़ जन्म मिलने वाला है इसका जो बीज बना हुआ है बीजभूत अंसर यद कर्म जाओ मुझे कर्म है बीच बना हुआ है कर्म पहले किया हुआ है आगे अनंत मोटी शरीर होगा न जाने कितने शरीर लेना होगा वो कर्मों का फल रूप पूर्वार्जिता हूँ अर्जन आर्जन किया हुआ कर्म अभी वर्तमान शरीर का कर्म संचित कर्म ये नहीं चाहते है पहले किया हुआ कर्म जब जाता है तब संत उसको संचित कर्म का जानना चाहिए संचित कर्म आगे अनंत मोटी जन्म देने वाला है वो पड़ा हुआ है कर्म पूर्व में किया हुआ है। इस शरीर का नहीं पहले का किया हुआ है तो उसको कहते हैं संचित कर्म अब रह गया प्रारब्ध कर्म क्या है ये प्रश्न उठता है कहते हैं प्रारब्धम कर्म के निधित एक प्रश्न उठता है प्रारब्ध कर्म क्या है ये प्रश्न उठा तो उसका उत्तर देते हैं प्रारब्ध कर्म देखो ये इधम शरीरम उत्पाद्य जिस कर्म ने इस शरीर को पैदा किया वो संचित कर्मों में से अनेक में से एक कर्म ने इस शरीर को बनाया मानव शरीर को बनाया उनमें से कोई कर्म पशु बनाएगा कोई पक्षी बनाएगा कोई देवता बनाएगा कई कर्म ऐसे ऐसे कर्म है सुभाषुभ कर्म कोई नारकीय शरीर पैदा कराएगा भविष्य में बहुत कर्म उनमें से एक कर्म ऐसा था जिससे मानव शरीर प्राप्त होना था उससे ये पाया गया अनंत कर्मों में से एक कर्म लेकर यहां आया है इदम शरीरम उत्पाद ये वर्तमान जो शरीर है इसको उत्पन्न करके यह लोके इस लोग इस लोक में एवं सुख दुखादि प्रदम शरीर पैदा करके इस लोक में सुख दुखादि जो दे रहा है कभी सुख दे रहा है कभी दुख दे, दे रहा है जो कर्म सुख दुखादि को देने वाला यह कर्म तत्प्रारब्ध हम ये प्रारब्ध कर्म कहलाता कर है जो अनंत कर्मों से एक कर्म ऐसा रहा कि बागी तो संचित रूप में पड़े हुए हैं भविष्य में शरीर देंगे वो क्यों एक कर्म जो मनुष्य शरीर किया देते हैं और मनुष्य उचित भोग दे रहा है खान पान आदि दे रहा है और सुख दुख, दुख दे रहा है कभी सुख कभी दुख ऐसा प्राप्त करा रहा है उसको प्रारब्ध कर्म कर इनका इसका कैसे होगा प्रारब्ध कर्म का कर। कहते हैं भोगे नष्टम भगवती इसको भोग से ही नाश करना पड़ता है कोई उपाय नहीं जिस शरीर में ज्ञान पैदा हो गया मान लो फिर भी ज्ञान से नाश नहीं होगा प्रारब्ध करना भोग से ही नाश होगा जैसा भोग ढूंढना है वैसे ढूंढना है भोगे तो नष्टम भगवती भोग करके ही नाश होता है प्रारब्ध कर्मणाम भोगाद एवं क्षय इसका तात्पर्य है कि प्रारब्ध कर्म है इनका तो भोग से ही नाश हो अन्य कोई उपाय नहीं है हाँ संचित कर्मों का ज्ञान से नाश हो जाता जो तो अभी फल नहीं दे रहे हैं पड़े हैं खाते में पड़े हुए हैं उनका ज्ञान यदि हो जाए तो नष्ट हो जाता है और आगामी कर्म जो होता है ज्ञान के उत्तर काल में जो कर्म होगा वो कर्म उसके साथ संश्लेष्ट होता ही नहीं क्यों अपने को उसने असंग मान लिया है उस स्थिति में वो कर्म उसने आ, आ, आते ही नहीं संचित कर्म नष्ट हो जाते आगामी कर्म इसको छूता ही नहीं ज्ञानी को किन्तु तो प्रारब्ध कर्म भोग से समाप्त होता है इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों को भी बड़ा कष्ट देखा जाता है प्रारब्भ है अंतिम समय में बड़ा कष्ट देखा जाता है ये सब प्रार्भ होता है प्रारब्ध कर्म भोग से ही से होता तीन प्रकार के कर्म है प्रारब्ध कर्म संचित कर्म आगामी कर्म करके तीन प्रकार के कर्म बताया इनमें से प्रारब्ध कर्म तो भोग से ही नाश करना पड़ेगा क्योंकि संचित कर्म का नाश ज्ञान से होता है ये बोलने संचितम कर्म जो संचित कर्म है अनंत कर्म पड़े हुए हैं खाते में और अनंत शरीर देने के सामर्थ्य रखते हैं भविष्य के लिए किंतु वो सब ज्ञान से मास्त होगा संचित कर्म इति ब्रह्म निश्चयात्मक ज्ञान ऐसा निश्चय जिसको हो जाता है मैं शरीर आदि नहीं हूँ ब्राह्मण आदि नहीं हूँ ब्रह्मचारी आदि नहीं हूँ मैं ब्रह्म ही हूँ सच्चिदानंदगण ब्रह्म हूँ ऐसा जो निश्चय है ऐसे निश्चय स्वरूप ज्ञान के द्वारा ऐसे ज्ञान होने पर क्या होगा नलिनीत ज्ञान है ना थे संचित कर्म नाश होगा संचित कर्म का नाश करना हो तो ये आत्मज्ञान होना चाहिए आत्मज्ञान के द्वारा मैं ब्रह्म हूं मैं मनुष्य नहीं पुरुष नहीं ब्रह्मचारी आदि नहीं ब्राह्मण आदि नहीं मैं सच्चीदान ये ब्रह्म ऐसा ब्रह्मज्ञान के द्वारा निश्चय होना चाहिए ये ऊपर ऊपर से बोलने से काम नहीं लगेगा अपने बुद्धि में निश्चय हो जाना चाहिए जैसे इस काल में कोई बोले तुम मनुष्य नहीं हो मानने को तैयार नहीं मैं मनुष्य हूँ निश्चय है वैसे ही निश्चय यदि आत्मा में हो जाए उसको ब्रह्मज्ञान कहते हैं निश्चय आत्मक ब्रह्मज्ञान के द्वारा नश्चय संतुप्त कर्म नाश हो है जितने भी है सब कर्म समाप्त हो जाते हैं और जो एक कर्म का शरीर भोग दे रहा है वो अंतिम समय भोग से नाश हो जाएगा अब रह जाएगा आगे आगामी कर्म ज्ञानोत्तर कर्म आगे भविष्य में शरीर देगा कि नहीं देगा इस प्रश्न ज्ञान के पूर्व काल के कर्म दो थे प्रारब्ध और संचित प्रारब्ध भोग के समाप्त कर देगा संचित ज्ञान से नाश हो, हो गया रह गया आगामी आगामी कर्म के बारे में कहते आगामी कर्म अभी जो आगामी कर्म है ज्ञान हो गया आत्मज्ञान हो गया उसके आगे जो कर्म हो रहा है सुभासु तो कर्म वो अभी ज्ञाने की वो तो भी ज्ञान से माफ हो जाता आगामी कर्मा आगामी कर्मों की विशेषता यह है उसके साथ ये संसर्ग ही नहीं होगा संबंध नहीं होगा आगामी का कर्म आगामी कर्मों का आगामी जो कर्म होता है उनका नलिनी दलगत जैसे कमल के पत्ते में जो जल होता है लीजी मारे कमल कमल के दल में जो जल है उसके समान ज्ञान नाम संबंध रहा है जैसे कमल के पत्ते में जल पड़े तो लुढ़क चला जाता संबंध नहीं कर पाता जल का संबंध नहीं रखता तो कमल माने जल में ही पैदा होता है कि जो जल से असंग रहता है कमल का दल ठीक इसी प्रकार के ज्ञानियों का जो आगामी कर्म है ज्ञान ज्ञानियों का संबंध ही नहीं होता संबंध नहीं है तो फिर शरीर दे ही नहीं पाएगा नहीं तो ये ब्रह्म सूत्र में विशेष रूप से विचार किया है ये जो आगामी कर्म होते हैं ज्ञानोत्तर कर्म ज्ञान के उत्तर कर, के कर्म ज्ञान के पूर्वकालीन कर्म का दो भाग किया है प्रारब्ध तो संचित प्रारब्ध तो इसी शरीर में भूख से समाप्त कर देगा संचित कर्म ज्ञान से नाश हो गए किंतु तो आगामी कर्म ज्ञानी के पास नहीं होते हैं वो असंग आत्मा में पहुंचा हुआ है वहां कर्म होना संभव नहीं यदि वो शरीर कोई कर्म होता है तो उसके जो कर्म सुभाषुभ कर्म जो होगा अथवा कुछ धन है लौकिक धन है ज्ञानी के पास कुछ तो मकान था रहता था जमीन जायजाद से कहा हो तो जमीन जायजाद संबंधी जो धन है लौकिक धन वो तो, तो उसके जो हबरार होंगे वो हबरार हो यही होते हैं या तो पुत्र या शिष्य लोगों से प्रयोग होगा हजार लोग लेंगे लौकिक धन या शिष्य साधु परंपरा में है तो शिष्य अधिकारी बनेगा उसका लौकिक धन का और गृहस्थ परंपरा में कोई ज्ञानी बन गया हो तो उसके पुत्र हजार बनेंगे वहां तो लौकिक धन तो उसके तरफ हो जाते है और रह गया वो ज्ञान होने के बाद ज्ञानोत्तर किया हुआ जो तो सुभाषुभ कर्म होगा ज्ञान के पहले वाला कर्म जो थे वो तो प्रारब्ध या संचित नाम था प्रारब्ध भोग से नष्ट कर शरीर से ही और संचित ज्ञान से नाश रहा है ज्ञानोत्तर जो कर्म होता है उसका वो कर्म दो प्रकार के कर्म हो सकते हैं शुभ कर्म अथवा अशुभ कर्म वो तो जो शुभ कर्म होगा ज्ञानी के द्वारा किया हुआ वो भक्तों के तरफ चला जाता है जो तो उसकी सेवा करते हैं उसके तरफ चला जाता है उसके बाद कर्म नहीं रहेगा ज्ञानी का किया हुआ कर्म भक्तों की तरफ इसलिए भी ये महात्माओं की सेवा करते हैं लोग ये अच्छे काम करते हैं हमें भी पुण्य होगा करके हैं करते हैं लोग सेवा करते हैं शुभ कर्म भक्तों की तरफ फल देगा और अशुभ कर्म होगा कुछ ज्ञानी से ज्ञान होने के पश्चात यदि ज्ञानी से जिससे कोई अशुभ कर्म हुआ हो, हो वो निंदक की तरफ चले जा जाते हैं जो जा। तो निंदा करने वाले लोग हैं उनकी तरफ चले जाते हैं यह असंग रहे ज्ञानी के पास कोई ज्ञान से नाश हो गया प्रारब्ध कर्म भोग से नाश हो जाएगा और ज्ञान के पश्चात जो ज्ञानी शरीर से होने वाला कर्म आगामी कर्म करके कहते हैं वो कर्म भक्तों की तरफ और निंदक के तरफ चले जाते तो शुभ कर्म भक्तों की तरफ उनको फल देगा उनको सुख अधिक मिलेगा, और जो अशुभ कर्म कुछ हुआ हो तो निंदक के तरफ चले जाते मैंने पुण्य पाप पुण्य भक्तों की तरफ पाप निंदक की तरफ चले जाते ज्ञानी में कोई कर्म नहीं रहेगा इसलिए आगे शरीर बना संभव नहीं होता जो कर्म, है, कर्म के बिना शरीर थे कर्म समाप्त हो गए उसको तीन प्रकार के कर्म थे संचित कर्म ज्ञान से नाश हो गया प्रार्थ कर्म भोग से नाश करेगा और जो आगामी कर्म जो होता है वो भक्त अथवा निंदकर्म चले जाते हैं वहाँ फल देंगे ज्ञानी के पास कोई कर्म नहीं कर्म न होने पर आगे शरीर नहीं होगा अपने स्वरूप में उसकी स्थिति बनेगी अपने स्वरूप में रहेगा वो कहीं आना जाना नहीं अपना शुरू आना ये विदेह कैग जरूरती है ये चर्चा करते हैं कते हैं किंच ज्ञानम सुबंती भजन्ति अर्चयंती तान प्रति ज्ञानी आगामी पुण्यम गचन यही है आगामी जो कर्म मैं ज्ञान के उत्तर काल में होने वाला कर्म पुण्यकर्म ज्ञानी के द्वारा कोई अच्छा कर्म हो गया हो ज्ञान के बाद तो वो क्या करते हैं ज्ञान की स्तुति करते हैं और ज्ञान के जो भजनती मान सेवा करते हैं और अर्चन भी पूजा करते हैं उनके प्रति सम्मान करते हैं उनके प्रति ज्ञानी के दम आगामी कुंडन करते हैं ज्ञानी जी द्वारा किया गया आगामी कर्म उनके तरफ जाता है फल सुखी हो जाएंगे भक्त सुखी हो जाएंगे उस कुंड के प्रभाव से पूजा जाता है कर्म और ये ज्ञानी नम निंदन दिशंति दुख प्रदान जो ज्ञानी की निंदा करते हैं बैठे बैठे खाता है काम नहीं कर सकता है ऐसा करके जो निंदा करते हैं दिशंति द्वेष करते हैं दुख देते हैं पिटाई भी करेंगे दुख प्रदान करेंगे उन हाँ। तो क्या करेगा उनके प्रति जाते हैं तान प्रति ज्ञानी कृतम सर्व आगामी क्रियमाण ये तो अवाच्यम कर्म जो अवाच्य कर्म है निंदित कर्म है पाप कर्म है तो सर के जो के सब ज्ञान के द्वारा किया गया जो आगामी कर्म है अवाच्य माने निंदित कर्म वो सकता है शरीर से चलते चलते चीटी मर गई हो पैर से दब करके कुछ तो हो गया हो ऐसे जो आवाज़ के कर्म होगा निंद्रित कर्म पापात्मक जो पापरूप कर्म है तब तो जाते उसके प्रति जाते हैं कि जो निंदा करने वाले को तो प्रति जाते हैं इसके पास कोई कर्म नहीं रहेगा विजय का जुद्य में कर्म नहीं जाता जीवन मुक्ति अवस्था में एक ही कर्म का भोग भोग रहा है प्रारत का संचित कर्म ज्ञान से नाश गया आगामी कर्म जिसके पास होते ही नहीं वो उस कर्म चले जाते हैं भक्त के प्रति या थोड़ा तो द्वेष करने वाले के प्रति तो चले जाते हैं इसलिए क्या होता तथा आत्मविप या आत्मव्यता जो होता है आत्मा को जिसने समझ लिया अपने को संसारम तीर्थ संसार में जाना उसके लिए संभव नहीं जो कर्म नहीं है कर्म के बिना संसार मिलना नहीं है कर्म समाप्त तो हो जाता है उसका संसारम तीर्थ संसार को पार करते ब्रह्मानंदम यही वापस ब्रह्मानंद यही प्राप्त करता है कहीं लोकांतर में नहीं जाता हो ज्ञान ब्रह्मानंद आत्मविद परिषद में आया है आत्मविद शोकम तरह जो आत्मवेदता होता है शोक को पार करेगा तो शोक नहीं होता ऐसा करश्याम शोक गृह अथवा ज्ञान संप्राप्ति ज्ञान मुक्त हो सब दुखा कहते जो ज्ञानी होगा उसको कोई काशी में शरीर छूटे अथवा टंडाल के घर में शरीर छूटे कोई आपत्ति नहीं तीर्थस्थान में वर्ग पर गति तो भक्तों के लिए तो ज्ञानी के लिए नहीं तेजुवा काश्याम काशी में शरीर छोड़े काशी में शरीर छोड़ने का बड़ा महत्व है कोई भी व्यक्ति काशी में अगर शरीर छोड़ेगा तो होता क्या है ज्ञानी नहीं ये ज्ञान नहीं हुआ है तब भी अगले जन्म उसको ऐसी जगह मिल जाएगा जहाँ पर ज्ञान हो जाएगा अगले जन्म परंपरा से मुक्ति देगा काशी मरण इसलिए काशी वास करने का संकल्प कर ये भूमि की महिमा काशी भूमि की ऐसी महिमा है अभी तो मुक्त नहीं हो पाएगा ज्ञान नहीं है ज्ञान के बिना मुक्त नहीं होना है फिर भी यहाँ यदि काशी में शरीर टूटता हो तो उसके ऐसे अगला जन्म ऐसा उसको मिल जाएगा जहाँ पर ज्ञान होने की संभावना है, अच्छे पूर्व में संस्कारी पूर्व में पैदा हो जाएगा और पैदा होते ही उसको ऐसे ज्ञान के संस्कार मिलने लग जाएंगे, तो वहाँ जाकर के ज्ञान प्राप्त कर लेगा अगले शरीर में मुक्ति मुक्त हो जाएगा तब तो भी काशी की महिमा है ये काशी की भूमि की महिमा काशी मरण की महिमा यह है उसकी महिमा से कुछ ना कुछ गति होगी वहां तो पात्री भी होगा तो अच्छे ही बनेगा काशी भूमि की महिमा है काशी भूमि की महिमा, है। की महिमा, महिमा होगी हमारे यहाँ या शिव जी रहते हैं निरंतर भगवान शंकर होते हैं तो वो कहते हैं क्या होता है काशी में जो मरने लगे व्यक्ति जो अंतिम स्थिति में भगवान शंकर उसको एक तारक मंत्र देते मंत्र देते देतेक्षा देते काशी भगवान शंकर उसको मंत्र देते तारक मंत्र कहते तारने वाला मंत्र भगवान शंकर उसके पास पहुंचेंगे और मंत्र देंगे वो जो भूमि की महिमा है काशी भूमि की महिमा तारक मंत्र दे तारक मंत्र होता है वो ओंकार होता है जो सन्यासी जी करते हैं उसको तारक मंत्र करके बोलते माने अन्य आश्रमियों के लिए ओमकार केवल ओमकार का जप करने का विधान नहीं है ओमकार लगा करके अन्य मंत्र में ओमकार के साथ होता है और सन्यासी के लिए एक ही ओमकार का जप करता है. है, है उसको तारक मंत्र करते हैं प्रणब बोलते हैं तारक बोलते हैं ओमकार बोलते हैं उसको उपदेश करेंगे माने जो सन्यासी को मंत्र दिया जाता है वो मंत्र शंकर भगवान अंतिम समय में देते हैं ऐसा तारक तो मंत्र है वो माने ये भी उपनिषद का मंत्र है हरे राम ये कलितरणों पर करके है उसका मंत्र है उपनिषद का मंत्र है ये वो तो मंत्र तो है वो भी मंत्र है किंतु ये तारक मंत्र का जो मुख्य आता है ओमकार को लेकर के बोलते हैं तो काशी में जो मरते हैं तो भगवान शंकर उसको तो जरूर वो मंत्र देंगे अंतिम समय में जो अंतिम श्वास होता है उस उसका ऐसा शास्त्र में कहा जाएगा तो उसके प्रभाव से होगा उसका अगला जन्म अच्छा हो जाएगा एक कुल में पैदा हो जाएगा वो मैंने ज्ञान तो हुआ नहीं अभी काशी मरण से जो मुक्ति मानते हैं ना परंपरा से मुक्ति है साक्षात मुक्ति नहीं अभी मुक्ति नहीं होगी ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होना किंतु अगला जन्म उसको ऐसा मिल जाएगा ऐसे फूल में पैदा होगा जो जन्म से ही उसको ज्ञान ज्ञानार्जन करने लग जाए महिमा है तो कहते हैं तनुम एक जो ज्ञानी यदि है उसके लिए काशी मरण से भी कोई मतलब नहीं होता तो ज्ञान की महिमा से मुक्त होना है उसमें तनुम तेजी तेजुबा काश्याम वो जो ज्ञानी पुरुष यदि है तो चाहे काशी में शरीर थोड़े स्वपतस्य गृह अथवा स्वपथ मने चाण्डा कांडाल के घर में शरीर छोड़े वो अपवित्र है एक पवित्र देश है दोनों में कहीं भी शरीर छोड़े यदि ज्ञान हुआ है तो कोई ज्ञान संप्राप्ति समय ज्ञान प्राप्ति काल में ही वो मुक्त है बाद में मरने के बाद मुक्त नहीं होना उत्तर वो तो ज्ञान प्राप्ति काल में मुक्त है ज्ञान संप्राप्ति समय मुक्तो सऊ विगताशय वो मुक्त है विगत अभिप्राय वाला है कोई किसी में आसक्ति नहीं है वो तो मुक्त है चाहे माने उसका शरीर कहीं भी छूटे वो मुक्त ही होगा ये नहीं कि काशी में मरने से उसकी मुक्ति हो जाए और कहीं अपवित्र देश में मरने पर कहीं बंधन में पड़ जाए ऐसा नहीं ज्ञानी के लिए ये जो व्यवस्था है ये अज्ञानियों के लिए काशी में मरने पर मुक्ति और अन्यत्र मरने पर मुक्ति न मिलना ये अज्ञानियों के लिए ज्ञानी के लिए व्यवस्था नहीं वो तो कहीं भी हो शरीर कहीं भी छूटे क्यों हुआ शरीर से पहले शरीर को उसने छोड़ रखा है शरीर को अपने से भिन्न कर रखा है उसने पहले से आगा है वो शरीर को वो तो आत्माकार वृद्धि में बैठा हुआ है तो उसके शरीर पास कहीं भी हो जाए वो तो मुक्त तो ही होता है कि काशी में मरने पर मुक्त हो हुँ जाए अन्य मरने पर मुक्त न हो ऐसा मानी अज्ञानियों को लेकर के व्यवस्था है तीर्थ स्थान तीर्थभूमि जो काशी आदि मरने पर उसकी गति होगी आगे मुक्ति कहा परंपरा से मुक्ति होगी और अन्य मरने पर अधोगति होगी या तो अज्ञानियों की चर्चा ज्ञानी की चर्चाएं वो तो कहें वो ज्ञान के महात्म्य मुक्त होना है कोई देश के महात्मा से मुक्ति नहीं होगी वो तो ज्ञान की महिमा से मुक्त होना है वो मुक्त है तो ऐसा कहा स्मृति है कोई कानून जब दास ज्ञान समुका समय मुक्तोत्सव स्तृति ने कहा इस प्रकार संक्षिप्त रूप से आत्मबोध कराएगा शंकराचार्य जी के उनका लेख है ये शंकराचार्य जी का है आत्मा को इस तरह से जानना, यानी ये भूतों से आत्मा को अलग करना ये शरीर में इंद्रियों में पांच भूत का संघात है ये इससे अपने उचेतन तत्व है उसको अलग करना जिससे तुम्हारा काम बनेगा फिर संसार में आना नहीं पाएगा ऐसा ये तत्वबोध इस प्रकार से संक्षिप्त रूप से बताया तो बहुत छोटा ग्रंथ है शंकराचार्य जी का तो दूसरा एक आत्मबोध राम का ग्रंथ है वही वास्तविक बात एक ही है जैसे यहाँ वैसे वहां भी होना है यहाँ तत्वबोध करके शब्द दिया वहां आत्मबोध करके शब्द दे ये शंकराचार्य जी के, के, तो तो के प्रकरण ग्रंथों में सबसे छोटे ग्रंथ हैं वेदांत का जो शहार है उसको याद रखिएगा तो ये तत्व बोध समाप्त होता है